भगवान की मधुराति मधुर बाल लीलाओं का श्रवण हम सब पूर्वान्वे कर रहे थे भगवान बाल सखाओं के साथ गोकुल के ब्रह्मांड घाट पर यमुना जी के घाट पर खेल रहे थे खेलते खेलते भगवान एकांत में पहुंचे और ब्रह्मांड घाट की मिट्टी का आस्वादन करने लगे सखाओं ने देख लिया मैया के निकट ले गए कृष्णो मृदम भक्षितवान श्रीकृष्ण ने मिट्टी खाई इति मात्रे निवेदन यह माता को निवेदित कर दिया मैया ने भगवान का हाथ पकड़ लिया जो हाथ पकड़ लिया तो यशोदा भय संभ्रांतो प्रेक्षणाक्षम अभा यशोदा जी के भय के कारण ठाकुर जी के नेत्र नाचने लगे बहुत डर गए मैया ने देखी कि लाला तो डरप गयो तो मैया ने उनके भय को निवृत्त करते हुए डांट फटकार करके नहीं पूछा बड़े प्यार से पूछा कस्मा मृद मदातात्म भवान् भक्षितदंतीवका हे ते कुमारस्ते ग्रजोप्ययम वैसे वर्तमान में ब्रजभाषा में तो आप शब्द नहीं है आजकल के ज्यादा सभ्य लोग आप शब्द का उच्चारण करने लगे हैं नहीं ब्रजभाषा में अपने से बड़े को तुम कहते हैं और छोटे को तू कहते हैं आप शब्द ब्रज में नहीं है ब्रजभाषा में आप शब्द नहीं है और ज्यादा आत्मीयता होगी तो तुम नहीं तो तुम कहेंगे तू कहेंगे संतों के प्रति जिनके प्रति ज्यादा आदर भाव है उनसे ब्रजवासी तू तड़ा करके बोलेंगे दूसरा आदमी तो सोचेगा कि कैसे बोल रहा है तो बनू के ज्यादा प्रेम की भाषा है कोई संत कुछ देने के लिए वृंदावन आ गए फिर बरसाना पहुंचे मधुकरी मांगने से तो एक मैया बोली चे तो बाबा तू कहा मर गयो इत दिनान में आयो दूसरे महात्मा के साथ से वो तो घबरा गए कैसे बोले ये और ऐसे बोलते हैं ब्रजवासी कहते हैं जिससे ज्यादा प्रेम हो जाता है उससे ऐसे बोलते हैं सबसे नहीं बोलते तो तू तड़ाक वाली भाषा है लेकिन यहां भगवान को मैया आप खाई आपने मिट्टी क्यों खाई भगवान भक्षितवान रहा आपने मिट्टी क्यों खाई ये इसलिए कह रही है कि भय दूर हो जाए इसलिए अतिशय प्रेम और आदर पूर्वक संबोधन कर रही है भगवान ने देखे कि मैया तो बहुत प्रेम से बोल रही है तो ठाकुर जी का भय दूर हो गया ठाकुर जी ने अस्वीकृति दे दी बोले नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई माँ कह रही है कि मैं थोड़ी कह रही हूं तावका ही एते एव वदन्ति ये तुम्हारे ही सखा कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई अग्रजा अपनी अयम ठाकुर जी बोले कि इन सखाओं से आज प्रातः काल हमारी लड़ाई हो गई तो तुमसे पिटवाने के लिए झूठ बोल रहे हैं मैया ने कहते लो कोई बात नहीं सखाओं से लड़ाई हो गई लेकिन अग्रजा अभी अयम है ये तुम्हारे बड़े भाई दाऊ जी भी तो कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई यह सुन के ठाकुर जी बोले कि मैया तू दाऊ को सीधा समझे ये सीधा नहीं है ये बहुत टेढ़ा है बाहर ते गोरो है भीतर को तो बहुत कारो है मैं जानू या के हृदय की बात या के भीतर कारो ही कारो भरो भयो है ठाकुर जी झूठ बोले नहीं दाऊ जी के हृदय में श्री कृष्ण के तृत्व कोई दूसरा तत्व है ही नहीं इसलिए ठाकुर जी बोले कि यहाँ के भीतर तो कारो ही कारो भरो भयो है बाहर से ही गोरो है और मैया मैं तो केवल बाहर से ही कारो हूं भीतर को तो बहुत उज्ज्वल हूँ क्योंकि दाऊ जी हृदय में विराजमान है श्री जी हृदय में विराजमान है भीतर तो मेरे उज्जवल ही उज्ज्वलता है ये दाऊ आज सवेरे यानी सवेरे सखा खोल लिए और याने सबको बुलाए के कही के या कन्हैया की जात पात को तो पतो है तुम सबन को पतो है कहाँ से आयो कौन को पुत्र है ये सब मेरे सखा बोले के तो नंदराय जी को सपूत है तो दाऊ ने कहा बात समझाई बोले बाबा गोरे मैया गोरी ये कारो करू तो या घर में से कहा आए तो बाबा एक बाजार से खरीद के लाए ये सबको खिलौना है इस भाव को सूरदासी ने दिया है दाऊ मोही मैया मैया मोहे दाऊ बहुत खिजाय मोते कहत मोल को लीनो तू जसुमती कब इस भाव को सूरदासी ने भी इस भाव का स्मरण किया मैया मोए दाऊ बहुत खिलाए पर ठाकुर जी ने सबको झूठा बना दिया मैया बोले कि ठीक है सब झूठ बोलते हैं अब तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो तो तुम ही बताओ सच्ची बात क्या है ठाकुर जी बोले ना हम भक्षित नंबर सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्त समम मुखम मैंने मिट्टी नहीं खाई ये सब झूठ बोले सर्वे मिथ्याभिशंस न मैंने मिट्टी नहीं खाई और यदि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास न हो तुम इन्हीं की बात को सच मानती हो तो समक्षम पश्चिम मुखम मेरे मुख को देख लो देखिए भगवान सत्य स्वरूप हैं श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सत्यम परम धीम ही कहा गया अंतिम में भी सत्यम परम धीम ही कहा गया और गर्भस्तुति के प्रकरण में तो पुनः पुनः शब्द सत्य शब्द का आवर्तन करके सत्यात्मकम तम शरण प्रपन्ना कहे करके भगवान की स्तुति की गई तो वह भगवान मिट्टी खाई फिर भी झूठ क्यों बोलते हैं ऐसा यदि कोई संदेह करे तो भगवान की लीला यह बाल लीला है इसमें इस प्रकार के संदेह का अवसर नहीं फिर भी कथनचित कोई कहे कि भगवान भले ही बालक हो लेकिन उनका ज्ञान तो सदा एक रस रहने वाला है सो जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहू कस एक रस ज्ञान परमात्मा का है अखंड ज्ञान भगवान में है भगवान भूत क्यों बोले तो ऐसे किसी के हृदय में संदेह है तो उनका समाधान श्री वल्लभाचार्य जी ने किया है वे कहते हैं कि भगवान सत्य स्वरूप हैं, असत्य प्रकट हो नहीं सकता उनके द्वारा नाहम भक्षित बार का अर्थ क्या है कहते हैं नाह पद अखंड पद है और उस पद का अर्थ है ब्रह्मांड नाह माने ब्रह्मांड और द्वितीया के एक वचन में बनेगा नाहम इसका तात्पर्य है न अहम भक्षितवान एक अर्थ तो ये हो गया और दूसरा अर्थ है ना हम भक्षितवान ना हम ब्रह्मांडम भक्षितवान मैया मिट्टी की क्या चले मैंने तो अपने मोहड़े में ब्रह्मांड खाए रख्य हो और यदि तो विश्वास ना हो तो देख ले और जैसे भगवान ने मुख खोला तो मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ तो भगवान ने मिट्टी की बात को तो नकार दिया तब मिट्टी की क्या चले मैंने तो अपने मुख में ब्रह्मांड खा रखा है और यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मेरे मुख को देख लो भगवान ने जैसे मुख खोला मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाई पड़ा तब तो आप लोग कहेंगे कि मैया तो पूछ रही है मिट्टी की और भगवान दिखा रहे हैं ब्रह्मांड ये तो परस्पर असंबद्ध बात हो गई कोई पूछे कि आम कैसा होता है उत्तर देने वाला कहे इमली ऐसी होती है तो आम पूछने पर इमली बताना ही तो ठीक नहीं है उसने मिट्टी की बात क्यों पूछी और भगवान ने ब्रह्मांड की बात क्यों कही इसका एक ही कारण यह है कि मैया मिट्टी की बात सुनकर भयभीत है कहीं बालक के शरीर में रोग उत्पन्न न हो जाए इसने पता नहीं कितनी मिट्टी खाली तो भगवान ने उनके उस संदेह का निराकरण करने के लिए ब्रह्मांड दिखाया कि मैया मिट्टी से अपच कहां से होगी न जाने कितने ब्रह्मांड तो मुख में है उदर में है विराजमान फिर तो हमें अजीर्ण अपच नहीं हो रही है तो ब्रजरज के आस्वादन से अजीर्ण कैसे होगी इसलिए ब्रह्मांड मुख में दिखाया दूसरा ब्रह्मांड दिखाने का भाव यह है कि मां ब्रजरज के एक कण में भी त्रिभुवन को मुक्त करने की सामर्थ्य है ये समस्त जीव ब्रजरज प्राप्ति के लिए व्याकुल हो रहे थे तो इनकी प्रार्थना को स्वीकार करके इन ब्रह्मांडगत जीवों को ब्रजरज देकर के हमने मुक्त किया है इस प्रकार से भगवान ने मुख में ब्रह्मांड दिखाया मैया विचार करने लगी किम स्वप्न एत उतव माया किंबा मदीयोग गत बुद्धि मोह अथो अमुष्य म कश्य यह का आत्म योगः क्या स्वप्न है अथवा देव माया है अथवा हमारी कोई बुद्धि का मोह है मैं सो रही हूं अथवा जग रही हूं या मेरी बुद्धि में कोई मोह उपस्थित हो गया यह क्या है थोड़ी देर बाद वह विचार करने लगी कि अरे मैं भी इसके मुख्य भीतर दिख रही हूँ मेरा महल भी दिख रहा मेरा पति भी दिख रहा और नंदात्मज भी इसके भीतर दिख रहा है ये क्या विचित्र बात है और अंत में वह विचार करने लगी कि यह साक्षात परमात्मा है क्योंकि गर्ग ने नामकरण संस्कार के समय कहा था कि ये तुम्हारा पुत्र तस्मा नंदात्मजो ये नारायण समुण ही नारायण के समान गुणवाला है तो निश्चित ही यह मेरा पुत्र नारायण है विचार करके निश्चय पर पहुंच गई सुखदेव जी करें इतम विदित तत्वायां गोपिकायां स ईश्वर वैष्णवीं व्यतनोन्मा पुत्रे हमी विभू ये साक्षात परमात्मा है इस बात को यशोदा जी समझ गई और उन्हें याद आने लग गया कि जब स्तनंद शिशु थे उस समय भी इन्होंने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया था ये निश्चित ही ये परमात्मा है गर्ग जी के वाक्यों का स्मरण हो आया और ये परमात्मा है इस बात का बोध हो गया भगवान डर गए भगवान ने कहा मैया मुझे भगवान मान लेगी तो फिर बात्सल्य रस कहां से मिलेगा बस वैष्णवीम व्यतनोन मायाम भगवान ने वैष्णवी माया का विस्तार किया कौन सी वैष्णवी माया पुत्र स्नेह मयी वैष्णवी मायाम व्यतनोत् स्नेह मयी वैष्णवी माया को भगवान ने व्यतनोत माने विस्तारया मास भगवान ने उस माया का विस्तार किया जो प्रेम मई माया है ये कौन सी माया है बोले वैष्णवी माया इस माया का विस्तार करते ही यशोदा जी का ऐश्वर्य ज्ञान तिरोहित हो गया दो जगह दसम स्कंध में स्पष्ट है एक तो यहां यशोदा जी के प्रकरण में वैष्णवीम मायाम पुत्र स्नेहमयी विभू एक तो यहां और जब कंस वध के पश्चात भगवान कारागार में पहुंचे हैं वसुदेदेव की निकट तो वहां भी स्पष्ट है ततान जन मोहनीम मायाम अर्थात वैष्णवी मायाम तटान विस्तार तनु विस्तारे से ततान तटान विस्तृत किया भगवान की माया के तीन भेद विद्वानों ने बताए एक माया तो है त्रिगुणमयी माया ये त्रिगुणमयी माया जिसके तीन गुण हैं है सत्वरजतम इस माया में सारा जगत मोहित हो रहा है ज्ञानी नाम अब चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया पैच सबके चित्त को आकृष्ट कर रखा इतना ही नहीं ये सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा संचालित हो रही है पक्षियों के पीछे भी माया लगी है पशुओं के पीछे भी माया लगी है विवेक विचार प्रधान मनुष्यों के पीछे भी माया लगी सबके पीछे माया के द्वारा ही जगत का संचालन हो रहा है सारे जगत इस माया में मोहित हो रहे हैं इसको त्रिगुणमयी माया कहते दूसरा नाम इसका जड़ माया भी है जड़ता देने वाली स्वरूप को आवृत कर देने वाली माया जड़ माया है जो जीव सौभाग्यशाली भगवत प्रेम के कारण भगवान की अनन निष्ठा से उपासना करते हुए त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ चुके हैं ज्ञान के द्वारा अथवा भक्ति के द्वारा जो त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे जो महात्मा हैं वे मुक्त पुरुष कहे जाते हैं गुणातीत पुरुष ऐसे गुणातीत पुरुष मुक्त पुरुष उनके साथ भगवान को खेलने की इच्छा होती है उनके साथ भगवान को खेलने की इच्छा होती है अब क्रीड़ा कब संभव है जब उन मुक्तात्माओं के भीतर से भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान तिरोहित तो हो तब खेलना संभव है उसके पहले क्रीड़ा बनेगी नहीं तो भगवान उन जीवन मुक्त प्रेमियों के ज्ञान को चुरा लेते हैं माधुर्य प्रकट कर देते हैं और वो ठाकुर जी के साथ खेलने लग जाते हैं तो विषयी जीव वो तो जड़माया से मोहित है वो वैष्णवी माया के क्षेत्र का नहीं है जो त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ चुके हैं वे भगवान की वैष्णवी माया के अधिकार में पहुंच जाते हैं और इस वैष्णवी माया से मोहित होने पर उनके हृदय का न तो ज्ञान कम होता न प्रेम कम होता आपितु उनके हृदय का प्रेम पुष्ट होता है और भगवान की लीलाओं का विस्तार होता है उनके हृदय में प्रेम रस माधुरी की वृद्धि होती है भगवान के भीतर भी प्रेम रस माधुरी प्रकट होता है और भगवान की दिव्य लीलाओं का विस्तार होता है भगवान के अवतार काल में भगवान के जितने पार्षद प्रकट होते हैं वे सब मुक्त ही होते हैं भगवान के नित्य पार्षद नित्य सोदा है नित्य नंद है नित्य उनके सखा सखी गोप गोपी गण हैं तो उन सबके ज्ञान को तिरहूत करके भगवान उनके साथ खेलते हैं इसी का नाम है वैष्णवी माया लेकिन इसमें बद्ध पुरुष मोहित नहीं होता मुक्त पुरुष मोहित होता है और इस माया में मोहित होकर उसका कुछ अनिष्ट नहीं होता उसके प्रेम का विस्तार होता है उसके हृदय के भावों का संवर्धन होता है उसकी भक्ति पुष्ट होती है तीसरी एक माया ऐसी है जिसमें ठाकुरी खुद मोहित रहते हैं ये माया नहीं है ये उनकी अपनी शक्ति है आह्लाद नहीं शक्ति श्री जी इनके दर्शन की बात तो छोड़ दो कंकण किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुन मानहु मदन दुम दुभि दीनी मनसा विश्व विजय चहकी इनकी नूपुर की झंकार सुनकर इनकी कटकिंकणी की झंकार सुनकर के और बस इनका रूप का दर्शन करके ये श्री ठाकुर जी भी अपना सर्वस्व ने कर देते हैं ये भगवान की अपनी प्राण बल्लभा अपनी आत्मा है आत्मा तुराधिका तस् तय रमणा दसू आत्मा रामतया प्रुक्तम निगमागम पार भगवान की आत्मा श्री राधा रानी है उनमें रमण करने के कारण भगवान का नाम है आत्मा राधा रमन तो राधा रमन है तो श्रीजी के दर्शन से ये स्वयं ही विह्वल बने रहते हैं इसलिए ये भगवान की अपनी शक्ति है ये रसिकों ने भेद बताया भगवान चाहे रामावतार की लीला हो अथवा कृष्णावतार की लीला हो दोनों लीलाओं में वैष्णवी माया से मोहित करके ही वो ठाकुर जी खेलते हैं क्योंकि वो माया न रहे तो फिर खेलने की सामर्थ्य जिनकी नहीं रह सकती भगवान इस माया के द्वारा अपनी लीला का विस्तार करते हैं श्री कुंभनदास जी महाराज महान भक्त हैं ठाकुर जी के लेकिन ठाकुर जी जब इनसे भी खेलना चाहते हैं तो इनको बड़े बूढ़े हैं इनको बालक बना लेते हैं ठाकुर जी एक दिन ठाकुर जी बोले कुंभनदास जी के से बोले कलयुग की घटना है ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुरानी घटना है कुंभनदास जी से ठाकुर जी बोले कि चलो अमुक गोपी के घर माखन चोरी कर वे चले कुम्भनदास जी बोले तुम्हें बड़ा बूढ़ा तुम्हारे संग चोरी करने चलूंगा और कहीं पकड़ा गया तो हमको तो सब गांव घर के लोग जानते हैं कि कुंभनदास है, है। बड़ी मार पड़ेगी हमारे ऊपर ठाकुर जी बोले देखो चोरी तो अकेले संभव नहीं है किसी के सहयोग की जरूरत है तो कुंभनदास जी आपसे अच्छा सहयोगी हमें कोई दूसरा मिलेगा लेना आप चलो ही अब ठाकुर को खेलने की इच्छा हो तो मने कौन कर सकता है कुंभनदास जी चल पड़े ठाकुर जी ने क्या किया कुमनदास जी ने कंधों पर चढ़ा लिया और कंधों पर चढ़ा करके उसकी दीवाल पर खड़े हो गए कुंभनदास जी कूद के उधर चले गए और कंधे पर चढ़ा के ठाकुर जी को उतार लिया और कंधे पर चढ़ा लिया ठाकुर जी को ठाकुर जी छींके पर से कमोरी में से दही आरोप रहे थे तब तक घर के किसी गोपी को पता चल गया कि घर में कुछ हो रहा है खटपट वो दौड़ी तो ठाकुर जी तो कंधे से कूद के पता नहीं जली द्वार से बाहर चले गए अब बच गए कुम्भनदास जी वहां अच्छा ठाकुर जी अकेले दही नहीं पा रहे थे कुछ मलाईदार दही खुद पा रहे थे कुछ हथेली से भर भर के कुम्भनदास जी को भी खिला रहे से। अब जैसे गोपी आई तो उसने तो मार पड़ी इनको तब तक किसी ने कहा कि अरे तो कुंभनदास जी अब कैसे घर में आए वो तो प्रेम में विह्वल हैं वो बोल नहीं सकते लोग कहने लगे कुंभनदास की बुद्धि को क्या हो गया इतना बड़ा बूआ घर में चोरी करने के लिए घुसा दही दही चुरा रहा कुम्भनदास जी वहां से चले आए रूस गए ठाकुर से हम तो पहले मना कर रहे थे हम सीधे साधे आदमी हमको चोरी करने क्यों ले चले ठाकुर जी मनाने चले आए बोले भाई देखो ऐसा है एकाध लाठी लग भी गई गोपी की तो क्या अनिष्ट हो गया दही आपने खाया कि नहीं खाया दही तो हमने पाया तो कोई बात नहीं चोरी में कुछ न कुछ तो सजा मिलती अब ये तो फुर्ती का काम है आप हमारे साथ भाग चलते तो बचाते आप वहां खड़े रह गए इसलिए फिट गए कलयुग में भी ऐसी लीला करते हैं ये लीला कैसे बनी ये माधुर्य का विस्तार ये जन्मोहिनी माया का विस्तार करके भगवान लीला एक साथ दो भाव प्रकट होते हैं गोविंद सखा ये भगवान के पद गायन भी करते हैं और जब कानपुरा लेकर श्रीनाथ जी के सामने पद गाते हैं तो कोई चंचलता इनमें नहीं रहती और जैसे ही वहां से उठते हैं और ठाकुर जी को खेलने की इच्छा होती है तो इनके उस दाक्ष भाव को भगवान पिरोहित कर देते हैं सख्य भाव प्रकट कर देते हैं। चाहे जब खेलने पहुंच जाते एक बार तो गोविंद स्वामी ये आत्री गांव के थे ब्रिज में आत्री गांव है आत्री गांव के थे ये। माता जी के साथ आगे जतिपुरा रहने लग गए एक बार तो गोविंद शौच के लिए बैठे कान पर जलेव चढ़ा हुआ है और तो श्रीनाथ जी आ गए सवेरी सुबेरे आंख मिलते थे आंख मिड़ते मिड़ते ठाकुर जी आ गए उबासी लेते हुए ले। चुटकी बजाते हुए कहा गोविंद चलो नेक खेल कूद के सुस्ती मिटाएं उन्होंने इशारा किया आंख का पेड़ होता ना आख तो आख के पेड़ के सारे शौच बैठे थे इशारा किया हम शौच बैठे हैं ये कोई खेलने का समय ब्राह्मण बालक हैं मुंह नहीं बोल सकते जैनू कान पर चढ़ा हुआ है ठाकुर जी का अच्छो बड़ो कर्मकांडी बने हम तो खेले गो नहीं देखे तू कैसे दुल्लाल करे अ देखूं एक कंकड़ उठाया फेंक दिया बिचारों ने सहन कर लिया दूसरा उठाया फिर फेंक दिया और जब कंकड़ फेंकने लग गए तो वो कोई वो भी शखरस में आ गए वो आग के फल तोड़ तोड़ करके फेंकने लग गए हो गया खेल चालू वो खेलना चाहे तो शौच, शौच की स्थिति में भी खेल सकते मैया को बड़ी चिंता हो गई गोविंद सखा के कि ये इतनी देर से सोच गई क्यों नहीं आई लौट के जब मैया आई तब ठाकुर जी भगे आप सोच कर क्या बोले इतनी देर कैसे लग गई तो आपने कहा क्या करें ये शुद्धि करने दे तब तो हम तो भूल ही गए कि हम कर रहे हम खेलने लग गए अद्भुत अद्भुत लीला भगवान इनके साथ करते हैं एक दिन की बात है आने ग्राम का एक बालक भंगी का लड़का इसका नाम था कान्हा ये श्रीनाथ जी के मंदिर में गया और श्रीनाथ जी की बारी खिड़की खिड़की से श्रीनाथ जी का दर्शन किया चांदनी रात्रि है ठाकुर जी के भीतर दीपक जल रहा है ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है इसने कहा चलो यार खेलवे नहीं चलोगे खेलवे चलो ठाकुर खेल जी इसके भोले भाव पर बीज गए और इसके साथ ठाकुर जी नित्य ही खेलते थे इस बालक के एक दिन ठाकुर जी कान्हा के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे गुल्ली डंडा एक खेल होता है अब तो बहुत कम हो गया लकड़ी की एक ऐसी गुल्ली बनाते हैं एक डंडा होता है उसको फेंकते हैं फिर डंडे से उस जगह को नापते हैं ये गुल्ली डंडा का खेल गुल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे भगवान तब तक गोविंद सखा आ गए तो जैसे कोई डर जाए किसी का संकोच करे ऐसे भगवान डर गये कहीं ये हमारे गुसाई जी से शिकायत न कर दे तो ठाकुर जी ने आंख के इशारे से उस खाना को इशारा किया जल्दी भाग जाओ अपने घर ये शिकायत कर देगा मेरी वो भाग गया अब ठाकुर जी गुल्ली डंडा हाथ में लिए हैं कहते चलो गोविंद खेलें, बोले हम ब्राह्मण बालक हैं ऐसे तैसे के संग नहीं खेलते हैं गुसाई जी तो दुनिया भर का कर्मकांड दिखाते हैं अपरस तपरस और तुमने सब्र क्रिया भ्रष्ट कर दी सब कर्म कांड को तुमने धूल में मिला दियो हम क्या मर गए वही बालक खेलवे को मिले तुम्हें हम गुसाई जी से कहेंगे हमने देख लिया ठाकुर जी कहते गोविंद तेरे हाहा खाऊं तेरे हाथ जोड़ो गुसाई जी से मत कहिए जैसे सामान्य बालक उसकी कोई बात शिकायत की कोई कह हम तुम्हारे पिताजी से कहेंगे तो बालक डर जाए ऐसी ठाकुर जी डर गए हाथ जोड़ते हैं तुम जो कुछ कहोगे सो के लिए तैयार है पर गुसाई जीते मत करियो अच्छा तो कोई बात ना है। तो ऐसा करो गोविंद कुंड में स्नान कर लो ठाकुर जी बोले कि ये सर्दी का समय है अगहन का महीना है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी हमको तो गुनगुने जल से स्नान करने का अभ्यास है ये ठंडे पानी में कौन नहावे तब तो हम शिकायत कर देंगे बोले नहीं नहीं ठंडे पानी में स्नान तुम्हें करना पड़ेगा अंत में गोविंद सखा ने कहा कि देखो ऐसा है हम मंत्र का स्नान भी जानते हैं मंत्र से ही शुद्ध कर देंगे तुमको हमारे धर्म सिंह वाले गुरु जी सुनाते हैं एक बालक गुरु जी पांच बजे पहुंच जाते थे धर्मसिंह विद्यालय क्योंकि तो एक बालक सबसे पहले तैयार होकर विद्यालय में बैठा दिखाई था और विद्यार्थियों को सर्दी के समय स्नान करने में तरीके उससे पूछा कि तू इतने जल्दी कैसे नहा लेता है बोले तो गुरुजी आपने मंत्र की महिमा बताई मैं तो मंत्र स्नान कर लेता हूं तो कहा मंत्र स्नान कैसे कहते मुंह धोके अपवित्र पवित्रवा करके तेल लगा के जैसा चंदन लगा लेता हूँ सोई स्नान तो गुरुजी कहते थे भाई देखो मंत्र पढ़ा रहे हैं लेकिन मंत्र स्नान मत करने लग जाना ये तो विशेष परिस्थिति में मंत्र स्नान की विधि है गोविंद शखा बोले गोविंद सखा बोले मंत्र स्नान की बात इनको उधर ले जाए इनकी मां के पास ले जाए गोविंद सखा ने कहा कि हम मंत्र से शुद्ध कर देंगे आपको आप चलो ठाकुर जी गोविंद कुंड में बैठ गए और पीछे से गोविंद मंत्रोच्चारण कर रहे हैं ओम नारायणाय नम ओम केशवाय नम ओम माधवाय नम और चौथे धक्के में तो गोविंद आय नमो नंबर धक्का दे दिया ठाकुर जी को पीछे से धक्का दिया ठाकुर जी कुंड में तैर गए ठाकुर जी ने इनको पकड़ के खींच लिया दोनों सखा तैरने लग गए खेल शुरू हो गया जल विहार का तब तक ठाकुर जी के आरती का समय हुआ जैसे ही श्रृंगार आरती का समय हुआ कि बस ठाकुर जी मंदिर की ओर दौड़े गुसाई जी ने मंदिर में प्रवेश किया तो कोशाक से जल टपक रहा था कहा जय आज इतनी सर्दी में ये जल कहां से लेके आए तो ठाकुर जी ने शीर्षकते हुए कहा कि गोविंद ने हमें कुंड में धक्को दे दियो अब गोविंद भी आए थे आरती में खड़े थे वो भी हाथ जोड़ के आरती का दर्शन कर रहे थे गोसाई जी ने ठाकुर जी की पुनः पोशाक बदली अग्नि से तपाया और कहा क्यों गोविंद तुमको इतनी भी सुधी नहीं है ये तुम्हारा सौभाग्य है कि ये तुम्हारे साथ खेलते हैं ये तुम्हारा सौभाग्य है लेकिन तुम इनका अनादर करते हो तिरस्कार करते हो ये उचित नहीं है तुम वैष्णव हो विचार करना चाहिए वैष्णव का हृदय भावुक होता है तुम्हें भावना करनी चाहिए हम कितने सुख इनकी प्रेम से भाव से सेवा से पूजा करते हैं गर्म पोशाक धारण कराते हैं अग्नि से तपाते हैं गुनगुने जल से स्नान कराते हैं और जो गरम इत्र हैं उनकी शरीर में मालिश करते हैं शीत न लग जाए तुमने कुंड में धक्का दे दिया ये ठीक नहीं ऐसा क्यों किया तुमने ये इतने सख् रस्में उस समय भरे हुए थे कि गुरुजी हमसे पूछ रहे हैं ये भी उन्हें होश नहीं रहा अच्छा तो तुम्हारे लाडले सपूत ने शिकायत करी है हमारी या इतने तो पूछ लो मैं कि मैंने क्यों आया धक्को दिया हुए जी समझ गए कि समय अपनी स्थिति में नहीं है गुसाई जी ने कहा कि प्रभु आपको क्यों धक्का दिया आप बताए तो ठाकुर जी भीतर से ही बोल रहे हैं कहते हम तो वहां खड़े थे इसने पीछे से धक्का दे दिया क्यों रे झूठ बोला है? न कभ तो मंदिर से बाहर निकले दाव ले लेंगे ले। तोरे तो तेरे ऊपर से गुसाई जी हंसने लगे बोले अच्छा तुम ही बताओ क्या बात है क्या देखो आप इतना आचार विचार मानते हो और ये उसके संग खेल रहे थे इसलिए हमने कहा भाई मंदिर की पवित्रता रहनी चाहिए इसलिए हमने धक्का दे दिया यह सुनकर गोसाई जी भाव विवल हो गए और उन्होंने कहा तो भाई देखो हम तो केवल आपकी सेवा कर सकते हैं मित्रों के झगड़े का फैसला हम नहीं कर सकते इसलिए शिकायत इस हमसे मत करो ये न्याय हमारे पास नहीं एक बार किसी वैष्णव से शिकायत किया तो महाराज ये आपका शिष्य है गोविंद दास और ये खड़े खड़े लघुशंका कर रहे थे बुलाया उन्होंने बोले देखो वैष्णव को पवित्रता से रहना चाहिए जल लेकर के लघुशंका जाना चाहिए तुम खड़े खड़े लघुशंका क्यों कर रहे थे देखो दूसरे लोग ऐसा देखेंगे तो वैष्णव की निंदा करेंगे उपेक्षा होगी ये ठीक नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए गोविंद बोले कि आचार विचार के नियम किसी ब्राह्मण के लिए किसी वैष्णव के लिए किसी साधु के लिए हैं क्या किसी हाथी घोड़ा ऊंट के लिए हैं गुस्साई जी बोले हम समझे नहीं बोले देखो जिस समय हम खड़े लघुशंका कर रहे थे उस समय श्रीनाथ जी ने हमको घोड़ा बना रखा था कंधे पर चढ़े थे घोड़ा बना के कंधे पर बैठे थे हमने कही जय जय सरकार बहुत देर खेलते होगी लघुशंका की इच्छा है तो आप उतर जाओ मैं लघुशंका करूं तो ठाकुर जी ने वास्त समय कही कहूं घोड़ा सवार सवारते ऐसे बोले कि तुम उतर जाओ मैं लघुसुका करूंगा घोड़ा सवार से नहीं बोलता कि तुम उतर जाओ में लघुसंका करूंगा ना हाथी बोलता ना घोड़ा बोलता तो याद समय तू हमारा घोड़ा है जैसे घोड़ा लघुसुका करे वैसे ही कर दे बोले मैंने तो ठाकुर जी की आज्ञा का पालन किया और आप आचार विचार वाली बात कह रहे हैं और बताओ कौन की बात माने यह सुनते ही भुषाई जिन्होंने हृदय से घड़ा ऐसी स्थिति उन्हें प्राप्त थी इन लीलाओं के स्मरण का तात्पर्य क्या है इन लीलाओं के स्मरण का तात्पर्य यह है कि भगवान ऐश्वर्य ज्ञान को तिरोहित करके माधुर्य प्रकट करते हैं और माधुर्य प्रकट करके तब खेलते हैं क्योंकि इसके बिना क्रीड़ा संभव नहीं ये भगवान हैं ऐसा जानकर क्या भगवान के साथ ऐसा व्यवहार कोई कर सकता है ये परमात्मा हैं, ये ईश्वर हैं, ये भगवान हैं। ऐसा जानकर भगवान के साथ ऐसा व्यवहार संभव नहीं है ये हमारे हैं ये मेरे हैं ये हमारे सखा हैं। ये भाव जब प्रकट हो तब भगवान के साथ ऐसी लीला संभव है तो भगवान जब खेलना चाहते हैं तो ज्ञान को चुरा लेते आश्चर्य है ये तो सखा है जिनको भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी उनके ज्ञान तक को चुरा लिया और वे चोरी की लीला करने लगे ब्रिज में आकर के बालक चुरा लिया और बछड़ी चुरा ली ये ब्रह्मा जी के साथ खेलना चाहें तो उनके भी ज्ञान को तुरोहित कर लेते हैं जिसके साथ क्रीड़ा करना चाहें उसके साथ यह ऐसी अद्भुत लीला का विस्तार करते हैं भगवान ने जैसे ही वैष्णविमाया का विस्तार किया मैया भूल गई पुराने दृश्य को और भगवान को गोद में पढ़ा करके स्तनपान कराने लगी परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप उनके यहां भगवान ने पुत्र रूप से जन्म लिया यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप उनके गोद में भगवान ने क्रीड़ा की और पपऊ यश्यातनम हरी जिनके स्तन का पान भगवान ने स्वयं किया सुखदेव जी ने वर्णन किया है यह द्रोण नाम के वसु हैं नंद बाबा पूर्व जन्म के और इनकी पत्नी यशोदा इनका नाम धरा था ब्रह्मा जी के आदेश से तप में प्रवृत्त हुए और भगवान के बाल सुख की प्राप्ति का वर इनको मिला और भगवान ने इन्हें बाल लीला का सुख प्रदान कराया एक कथा और संतों से सुनी श्री दशरथ जी महाराज के रघुवंशी परंपरा के उनके एक चाचा थे क्योंकि इक्ष्वाकु के, के सौ पुत्र हैं और बड़े पुत्र की परंपरा में चक्रवर्ती सम्राट का पद है तो अन्य जो पुत्र हैं उनकी परंपरा उनके एक ही खानदान के तो हुए तो आज महाराज के भाई थे आज के चचेरे भाई थे उनका नाम था श्री वीरसेन जी और उनकी पत्नी का नाम था श्री रत्नमाला जी ये दशरथ जी के चाचा चाची लगते थे परिवार के नाते ये जो परिवार के लोग थे यही उच्च पदों पर विराजमान होकर के दशरथ जी के राज्य की व्यवस्था का में योगदान करते थे तो एक दिन की बात है वीरसेन जी महल में पधारे तो श्री दशरथ जी श्री रामभद्र को गोद में लेकर के विचरण कर रहे थे घूम रहे थे जैसे अपने चाचा को आया हुआ देखा तो श्री रामभद्र को गोद से नीचे खड़ा कर दिया और चाचा को प्रणाम किया सवेरे सवेरे वेला में अपने चाचा को दशरथ जी ने प्रणाम किया और श्री रघुनाथ जी से कहा रामभद्र बेटा देख ये तेरे बाबा है और ये तेरी दादी है इनको प्रणाम करो तो रघुनाथ जी ने अपने छोटे छोटे लाल लाल कर कमल से वीर सेन जी के चरण छुए रत्नमाला जी के चरण छुए अब इतना वात्सल्य भर गया वीर सिंह जी के हृदय में कि लपक के भगवान को गोद में उठा लिया अब तो दोनों की ही गोद में पूरे दिन ठाकुर जी ने डीला दशरथ जी तो राज्य काज में चले गए और दिनभर इन्हीं की गोद में ठाकुर जी खेलते रहे बालभोग भी इनकी गोद नहीं किया राजभोग भी गोद नहीं किया अब संजय को जब शैन की विला आई कि ठाकुर जी को नींद आने लगी बालक हैं ठाकुर जी नींद आने लगी तो अब कौशल्या ने गोद में ले लिया और महल में चले अब वीरसेन जी रत्नमाला जी इतने व्याकुल हो गए प्रेम में कि महल से निकलने के बाद अपने घर नहीं गए ये सीधे वहां से रोते हुए बद्रीनारायण चले और 11 वर्ष तक भगवान के विरह में व्याकुल होकर के रुदन किया क्या हमारी गोद में भी ठाकुर जी खेलेंगे क्या हमारी गोद में भी ठाकुर जी खेलेंगे क्या हमारा भी सौभाग्य होगा बार बार चिंतन किया है 11 वर्ष तक विरह में व्यथित होकर रुदन करते रहे अंत में भगवान प्रकट भये हैं और भगवान ने कहा है हे वीर सेन जी रत्नमाला जी आप ही नंदयशोदा बनके प्रकट होंगे और आपकी गोद में हम अतिशय मधुराति मधुर लीलाएं करेंगे तो बड़ी नटखट और मधुराती मधुर लीलाएं भगवान ने नंद यशोदा जी के गृह में की हैं ऐसा भी चरित्र प्रसिद्ध है श्री वृंदावन बिहारी लीला पूज्य श्री रामानुज गुरुजी महाराज इस चरित्र को सुनाते थे और एक विशिष्ट चरित्र और सुनाते थे वो कहते थे कि भगवान की अवतार काल में तो लीला होती ही है नित्य धाम में नित्य लोक में भी लीला नित्य लीला होती रहती है कहते एक बार जसोदा जी को संकल्प हुआ कौशल्याजी से मिलने का और कौशल्याजी को संकल्प हुआ जसोदा जी से मिलने का गोलोक और साकेत की लीला तो नंद यशोदा जी और दशरथ कौशल्याजी दोनों मिलने चले एक साथ संकल्प उत्पन्न हुआ और दोनों को गोलोक साकेत के मध्य बगीचे में दोनों का मिलन हो गया दोनों यशोदा जी कौशल्याजी से नंद बाबा दशरथ जी से मिलकर के प्रेम में व्याकुल हो गए आनंद में डूब गए और इधर रामकृष्ण से मिलकर खेलने लगे लग गुरु जी सुनाए करते थे लीला के बोले तो दोनों एक ही स्वरूप तो है ही है रामकृष्ण दोनों खेलने लग गए अब खेलते खेलते जब चलने की बारी भई तो लाला बदल गए कौशल्याजी तो श्रीकृष्ण को ले गए एक जैसे लगते थे दोनों में भेदभाल और जसोदा जी राम जी को ले गए अब अपना अपना रस है सबकी अपनी अपनी रस को आस्वादन करने की योग्यता है श्री कृष्ण जैसे ही साकेत में गए तो ये तो बड़े विलम्ब बाबा के प्रणाम करें कभी मैया के प्रणाम करें हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। मैया बोली के आज कन्हैया को कहा है कोई हवा बयार लग गई है जब ते आयो तब तो सो कतौनी एकदम गंभीर है गयो बोले नहीं चाहे जहां बैठ जाए जो अपनी ओर से कछु खाए को नहीं मांगे कछु उत्पात नहीं करे कहा है गए मैया घबरा गई बाबा घबरा गए क्या हो गया बालकृष्ण अस्वस्थ हो गए मौन हो गए गंभीर हो गए इधर जैसे ही साकेत में पहुंचे हैं नंद नंदन उठा पटक तोड़ फोड़ नाचना कूदना अब तो दशरथ जी कौशल्याजी बोले करे राम भद्र को आज क्या हो गया पता नहीं कोई हवा बिहार लग गई क्या वशिष्ठ जी को बुला के झाड़ फूक करानी पड़ेगी क्या हो गया इनका स्वभाव तो ऐसा था नहीं ऐसा स्वभाव इनका कैसे हो गया विचार किया इधर शांडिल जी से पूछा है नंद बाबा ने और वशिष्ठ जी से पूछा है दशरथ जी ने बोले कछुनाए भय और लाला बदल गए <laughs> दोनों फिर चलो दोनों एक साथ चले हैं फिर बगीचे में मिले हैं आपने अपने लाला लेके आए गुरू बहुत आनंद से इस कथा को सुना के बहुत प्रसन्न होते थे श्री राम अनुज तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की लीलाएं नित्य लीलाएं चल रही हैं और यह लीलाएं भगवान के भक्तों के अंतकरण में प्रकट होती हैं ऐसी भगवान की यह दिव्य लीलाएं हैं भगवान ने इनके ऊपर कृपा किया है श्री वृंदावन विहारी लाल एकदा ग्रहदासी सु यशोदा नंद नियुक्ता कर्मांतर निर्म मंथ स्वयं दधी एक दिन की बात है श्री नंदराय की पत्नी यशोदा बड़े प्रेम से दधि मंथन कर रही थी कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और कार्तिक में कुछ नियम विशेष करना चाहिए भक्तिरसाम सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 64 प्रकार की भक्ति का जहां विवेचन किया है वहां कहा है ऊर्जा दरो विशेषेण ऊर्जा दरो विशेषेण वैष्णव का एक एक भक्ति क्या है कहते ऊर्जा दरो विशेषेण कार्तिक का विशेष रूप में वैष्णव को आदर करना चाहिए क्योंकि कार्तिक मास भगवान को अतिशय प्रिय है कार्तिक मास में अपने भजन नियम सेवा पूजा को कम से कम दुगना कर देना चाहिए ऐसा शास्त्र में निर्देश है कार्तिक में कल्पवास की परंपरा है श्री अवध के संत अवध में कल्पवास करते हैं और हमारे मंडल के संत ब्रज में कल्पवास करते हैं एक मास बाहर नहीं जाते जहाँ कभी मंगला आरती नहीं होती वहाँ एक महीने तक नित्य मंगला आरती होती है तुलसी में नित्य दीपदान का नियम तुलसी की प्रदक्षिणा का नियम वृंदावन की प्रदक्षिणा का नियम यमुना स्नान का नियम एक उत्सव हो जाता है वृंदावन में कार्तिक के मास में सब जगह उत्सव श्री राधा हरमन जी में तो विशेष भगवान की सेवा पूजा होती है कार्तिक मास विशेष उत्सव होता है सतत भगवान की आराधना करनी चाहिए लेकिन कुछ समय संतों ने ऐसे निश्चित कर दिए कि विशेष रूप में उपासना करनी ही चाहिए कार्तिक का मास विशेष भगवान को प्रिय है ऊर्जा गरो विशेषण विशेष रूप में कार्तिक मास का नियम लेना चाहिए कार्तिक मास में कौन कौन से नियम लेना चाहिए और कार्तिक मास की क्या महिमा है इसका वर्णन तो पुराणों में है लेकिन इसका विशेष रूप में स्मरण श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने अपने हरिभक्ति बिलास नाम के ग्रंथ में जो वैष्णवों की आचार संहिता है श्री राधा रमनलाल जी को प्रकट करने वाले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने अपने विलास नाम के ग्रंथ में कार्तिक मास के नियमों का वर्णन किया वैष्णवों को कौन कौन से नियम देना चाहिए और बहुत सुंदर वर्णन कार्तिक मास के महात्म का श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने किया है कार्तिक में तुलसी का पूजन विशेष महिमामय और कार्तिक में तुलसी में दीपदान विशेष रूप में करना चाहिए कम से कम कार्तिक में जब भगवान की आरती करे तो आरती को जोड़ते समय तुलसी के काष्ठ से ही आरती जोड़े तुलसी के काष्ठ से ही दीपदान भगवान के सामने करे पुराणों में लिखा है विलास में लिखा है एक बार जो तुलसी की शाखा से भगवान के सामने दीपक जोड़ता है उसे साठ तो करोड़ वर्ष तक भगवान के धाम की प्राप्ति होती है तुलसी का सूखा काष्ठ उसकी तिल्ली के रख ले अच्छी प्रकार से वो जल सके इसके लिए बहुत मामूली अल्प रुई आगे उसके लगा दे घी में डुबा करके वैसे रुई लगाने की भी जरूरत नहीं है केवल घी में डूबावे तो घी में डुबा करके उसको प्रज्ज्वलित कर ले अब प्रज्ज्वलित करके उससे दीपक जोड़े ये तुलसी काष्ठ से दीपदान है उसी तुलसी के काष्ठ से भगवान की आरती को जोड़े कार्तिक के मास में श्री राधा रमन जी में जो आरती होती है उसमें विशेष रूप से तुलसी की शाखा उसी से आरती जोड़ी जाती है और उससे आरती होती है तुलसी का पूजन तुलसी काष्ठ से दीप दान इसकी बड़ी महिमा है बड़ी विधि है तो कार्तिक मास में विशेष पूजन होता है और नंदबाबा परम वैष्णव है यशोदा जी परम भागवत हैं कार्तिक मास चल रहा है इसलिए एकदा गृह दासु यशोदानंद गेहिनी अन्य कार्यों में दासियों को नियुक्त कर दिया और बालकृष्ण के लिए माखन स्वयं निकालने लगी दही स्वयं मथने लगी क्योंकि आज कार्तिक मास का शुभारम्भ है और सवेरे सवेरे ये लाला जगेंगे और गोद में चढ़ेंगे तो सप्रस हो जाएगा अप्रस नहीं रहेगा इसलिए क्षौम बासाह रेशमी लहंगा फड़िया धारण किया है रेशमी वस्त्र में अप्रस होता है स्पर्श दोष उसमें नहीं होता अपरसी वस्त्र होता है इसलिए भगवान की सेवा पूजा में वह वस्त्र विशेष उत्तम माना जाता है और सूती वस्त्र धारण करके यदि सेवा करे तो उसमें पवित्रता का यह ध्यान रखना चाहिए स्नान करके फिर सूखे वस्त्र को पहने दूसरा कोई उसके बीच में छुए नहीं स्पर्श न करे मैने स्पर्श हो गया तो सप्रस हो जाएगा ऐसी एक वैष्णवों की प्राचीन परंपरा है इसलिए यदि वे सूती वस्त्र धारण करते हैं तो पूर्ण अपरस में वो तो कपड़ा पहन के तब जाते हैं दूसरा कोई उनको छूता नहीं और रेशमी वस्त्र शरीर पर हो तो कथनचित कोई छू भी जाए तो फिर स्नान नहीं करना होता है ऐसी बात तो मैया आज कार्तिक मास का शुभारंभ है और लालजी को माखन खाने की इच्छा होगी कैसे उसकी पूर्ति होगी इसलिए स्वयं दही मथ रही कार्तिक मास को वैष्णवों ने दामोदर मास कहा है क्योंकि इसी मास में ही भगवान को उखल से बांधा गया तो उखल बंधन लीला इसी महीने में भई है इसलिए इस मास का नाम दामोदर मास है कैसी सुंदर झांकी है मैया की दही मथते समय क्षौम्बा सह पृथु बिभ्रती सूत्रन पुत्रेहस्तकुचयुग जातक सुभ्रू रज्ज्वाकर स्रम भुज चलत कंकण कुंडले क्षुनम वक्र मालती मलतीमंथ रेशमी वस्त्र मैया के श्री अंग पर है सुंदर लहंगा धारण कर रखा है इतना वात्सल्य है मैया के हृदय में पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम पुत्र स्नेह के कारण पयोधरों से दूध टपक रहा है रस्सी खींचने से जो श्रम हो रहा है उससे मैया यशोदा के मुख पर पसीने की बूंदे छा रही हैं और वेणी में मालती के पुष्प गुथे हुए हैं वे झड़झड़ करके मैया के चरणों में गिर रहे हैं मानो मैया के वात्सल्य पर रीझ करके वे पुष्प मैया की चरण रज वंदन कर रहे हूं देखो मालती विगलन एक साथ नहीं झर रहे क्रम से झर रहे हैं, एक एक करके झर रहे हैं मानो वे पुष्प मैया का सहस्रार्चन कर रहे हो एक सहस्त्रार्चन होता वैष्णवों में एक हजार तुलसी चढ़ाना एक हजार फूल चढ़ाना नाम ले ले करके तो क्रमशः बेणी से पुष्प झरकर चरणों में गिर गए वे यशोदा के सहस्रार्चन में प्रवृत्त हो रहे हूँ ऐसी सुंदर शोभा हो रही है मैया के प्रेम को देखकर भगवान इतने विह्वल हो गए कि बिना जगाए जग गए और सैया से उतर के आए और मैया तो प्रेम में डूब करके बाल गाती हुई दधी रही है और ठाकुर जी ने गृहित्वा दधी मंथानम निषेधक मैया की मथानी पकड़ ली जैसे ही मथानी पकड़ के ठाकुर जी बैठ गए अब मथानी भारी हो गई चलना मुश्किल हो गया अब मैया ने नेत्र खोले तो देखा बालकृष्ण बैठे मथानी पकड़ के दोनों अपने चरणों को मटकी के नीचे लगा रखा है और ऐसे करके मथानी पकड़ के बैठे मैया बोली कन्हैया तू जग गये अरे अभी तो रात है सोएजा ठाकुर जी बोले मैया भूख के मारे नींद नहीं आ रही बड़ी जोरन की भूख लगी है मैया बोली कि मैं जानू तेरी भूख बड़ी कच्ची है तो तेरी भूख की व्यवस्था में ही सवेरे से जुटी हूं पूजा पाठ छोड़ के अभी माखन जब निकलेगा तो तुम माखन खा ले अभी जाओ सो जाओ शयन करो ठाकुर जी बोले भूख के मारे नींद नहीं आवे मैया एक बार मैंने कह दी तो नींद ना आवे भूख के मारे का थोड़ा धैर्य तो धारण करो माखन निकल जाएगा ठाकुर जी बोले न जाने कब निकलेगो माखन कब तू खबावेगी तब तक तो मैं भूख के मारे मरे ही जाऊंगो यह सुनती मैया व्याकुल हो गई कन्हैया सवेरे सवेरे अमंगल की बात कहे मरे तेरों दुश्मन तू क्यों मरे हमारो लाला तो हजारन वर्ष तक जीवित रहे ऐसे कह कि मैया ने गोद में ले लिया कल कन्हैया ज्यादा भूख लगी तो ले दूध पी ले भगवान को बड़े प्रेम से दूध पिलाने लग गई इधर भगवान दूध पी रहे हैं और उधर अंगीठी पर चढ़ा हुआ चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लग गया दूध उफन करके अग्नि में गिरे तो अनिष्ट होता है अशुभ होता है इसलिए दूध को चढ़ाने के बाद वहां से जाना नहीं चाहिए दूध को यत्न पूर्वक कर, रक्षा करनी चाहिए दुग्ध की क्योंकि दुग्ध रत्न है मैया दूध को उतारने के लिए दौड़ी मैया के प्रेम में बाधा उत्पन्न हो गई ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह दूध भी तो श्री कृष्ण के लिए ही है इसलिए मैया दूध उतारने के लिए दौड़ी और दूध के गिरने से बालक का अनिष्ट हो ये मैया को कहां शहन है मंगल हो यही इष्ट है इसलिए मैया दौड़ी आप लोग कहेंगे दूध क्यों उफरने लग गया दूध दुख के मारे उफरने लग गया दूध ने विचार किया कि आज सवेरे सवेरे ठाकुर जी मैया का दूध पी रहे हैं खूब डट के हमको तो पिएंगे नहीं जब हमको पिएंगे नहीं तो हमारा तो आग में ही गिर के जल जाना ठीक है दुख के कारण वह गिरने के लिए तैयार हो गया जिस वस्तु को श्रीकृष्ण अंगीकार न करें वह वस्तु ही व्यर्थ है अब मैया जैसी उतारने पहुंची है ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कुछ मैया को भी अपनी नटखट लीला दिखावे एक पंसेरी उठाए के मट फोड़ दिया दूध दही फैला दिया और श्री सुखदेव जी कहते हैं भित्वा मृसाश्रुर दृश दस मना रहो जघास हय्यंगता फोड़ दी मटकी और फिर मृशाश्रु म्रसास्रू। मृषाश्रु माने झूठे आंसू नकली आंसू भीतर से दुख नहीं है ऊपर से लीला कर रहे हैं और आंख में आंसू नकली आंसू निकाल करके रोते हुए उखल पर चढ़ करके और मटकी से माखन के गोला निकाल निकाल करके बंदरों को खिलाने लग गए इस तरह से भगवान लीला करने लगे भगवान ने क्रोध क्यों किया झूठा क्रोध क्यों किया तो निर्वाणदायक क्रोध जा भगवान क्रोध नहीं करते जब किसी को निर्वाण देना चाहते हैं तो कोप का अभिनय करते हैं तो यमलार जिनको भगवान को निर्माण देना है इसलिए कोप का अभिनय किया और दूसरा भाव यह है कि मैया यशोदा कछु चिड़चिड़ी सी है गई कोई गोपी आके भगवान की शिकायत करती तो उसे विश्वास नहीं होता वो गोपियों को फटकार देती है भगवान ने कहा ऐसी लीला करें कि मैया गोपियों को फटकारना बंद कर दे जब हम ऐसी नटखट लीला घर में ही दिखाएंगे तो फिर मैया गोपियों की बात को सत्य मानेगी उन मेरी भक्ताओं का तिरस्कार नहीं करेगी वैष्णा अपराध से बच जाएगी इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची मैया लौट के आई तो क्या देखती है कि दूध दही तो सब फैला पड़ा है मक्खन के गोला तैर रहे हैं और उखल पर चढ़कर ठाकुर जी बंदरों को माखन खिला रहे हैं अब तो मैया पहले तो हंसी और बाद में मैया को विचार आया कि अभी तो ये बालक है और बाद में इसकी जिठाई जब और अधिक बढ़ जाएगी तो यह सबको बुरा लगेगा हमारे बालक की अपकीर्ति होगी मैया बाल कृष्ण को सुधारने की इच्छा से छड़ी लेकर के दौड़ी मैया को छड़ी लेकर दौड़ते देखकर सुखदेव जी को भाव समाधि लग गई बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि महात्मा भगवान को चाहते हैं एक क्षण के लिए दर्शन हो जाए पूजन हो जाए और मैया छड़ी लेके दौड़ रही है पीछे इस झांकी को दर्शन करके सुखदेव जी विहवल हो गए ि प्रसमीक्ष सवर तथ्यासारीतवत् गोप्यन्वयोगिना क्षम क्षमं तपसेत मना हे परीक्षित भगवान डरे हुए की तरह भगवान भागने लग गए हे परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को रजोगुण तमोगुण से शून्य बना करके अत्यंत शत्वमय बना देते हैं और ऐसे सूक्ष्म विशुद्ध चित्त के द्वारा भी भगवान में प्रवेश नहीं कर पाते उस चित्त में भी भगवान को प्रवेश नहीं करा पाते अर्थात उस चित्त के द्वारा भी भगवान को पकड़ नहीं पाते और उन भगवान को लाठी लेकर पकड़ने मैया दौड़ रही है की का दर्शन करके सुखदेव जी विवल हैं भागते भागते मैया थक गई लेकिन ठाकुर जी पकड़ में नहीं है अंत में मैया खड़ी हो गई इसका तात्पर्य क्या है लेकिन तात्पर्य है कि जब तक कोई भगवान के पीछे भागता है ना साधन के द्वारा और यह अभिमान करता है कि हम तो इतना साधन करते हैं हमें तो भगवान हम अपने साधन के द्वारा भगवान को पकड़ ही लेंगे तब तक ठाकुर जी भागते रहते हैं और साधन परायण तो रहता है लेकिन मैं साधन के द्वारा प्राप्त करूंगा यह भाव फिर नहीं रखता साधन तो केवल कालक्षेप के लिए करता है कालक्षेप का ता तात्पर्य है कि वैष्णव आखिर भजन नहीं करेगा कीर्तन नहीं करेगा या पूजा नहीं करेगा तो क्या करेगा अपने चित्त की वृत्ति को कहां लगाएगा यह तो उसका जीवन प्राण बन जाती है भगवान की आराधना ये भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं करता क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो हो गई नाम का उच्चारण नाम महाराज भगवान का ही तो स्वरूप है उनकी प्राप्ति कथा की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति श्रीमद् भागवत में दो जगह ये बात आई है श्री ध्यान दें श्री नारद जी ने कथा श्रवण किया तो संकादकों से क्या कहते अध्य भगवान लब्धा परीक्षित जी कथा सुनकर क्या कहते हैं कि सिद्धोस्मी अनुग्रहितमी मुझे भगवान मिल गए कथा मतलब ठाकुर जी की प्राप्ति ये ठाकुर जी विराजमान है ये ठाकुर जी की प्रत्यक्ष प्राप्ति अब जो भगवान की जो खेलने वाली लीला है वे हमारे साथ आकर के खेलें यह प्राप्ति उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं और भगवान की निरंतर भगवान की लीला का चिंतन करते हुए नाम का स्मरण करते हुए भगवान में प्रेम को प्रकट पुष्ट करते रहते हैं अपने प्रेम का पोषण करते रहते हैं इस प्रकार का भाव जब उनके भीतर से आ जाता है तो श्री ठाकुर जी उनके समक्ष आ जाते हैं तो जब तक मैया यह विश्वास कर रही थी कि मैं दौड़कर पकड़ लूंगी तब तक मैया भगवान को नहीं पकड़ सकी और जब खड़ी हो गई तो ठाकुर जी भी खड़े हो गए इसका तात्पर्य है कि जब मैया ने दौड़ना बंद कर दिया तो ठाकुर जी ने भी दौड़ना बंद कर दिया खड़े हो गए ठाकुर जी मैया बोली कन्हैया मेरे समीप आ ठाकुर जी बोले मैया तू वो मारेगी तो नहीं लाला में तोय क्यों मारवे लग गई तू मेरो लाला मैं तेरी मैया मैं तो क्यों मारूंगी लाला मेरे निकट आ आज तो मैं तेरी बढ़िया आरती उतारूंगी पूजा करूंगी माताओं की आरती पूजा कैसी होती है ये तो सब बालक जानते हैं वो तो गंधाक्षर पुष्पाणी समर्पयामि और आर आरत वाली पूजा नहीं होती है वो तो, तो ये पूजा होती है चपत लगाने वाली पूजा होती है ठाकुर जी ने विचार किया कि सेवा पूजा का अभ्यास तो हमारा बड़ा प्राचीन है अनंत काल से हमारी पूजा हो रही है तो चले आज मैया की सेवा पूजा सही जैसी निकट पहुंचे मैया ने हाथ पकड़ लिया भगवान से अभी कुछ बोली नहीं है मैया केवल भगवान ने मैया के हाथ में छड़ी देखी कि बस थरथर कांपने लग गए कैसी झांकी है भगवान की कृता गसमतम प्रुदंतमक्षणी कशंत मज्जन्मसणी स्वणिना उदीक्षमाणम भय विहुवले क्षण हस्ते गृहीवाभिषय अपराधी की तरह भगवान मुख लटका के खड़े हैं भगवान के कंजल नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है काजल घूलकर के कपूलों पर आ रहा है मशरणी स्वपाणिना अपने हाथ से उसको कोच रहे हैं हल, लाल लाल हथेली काली हो रही है मैया ने देखा कि लाला ज्यादा डर गए हैं तो छड़ी को फेंक दिया यहां श्री सुखदेव जी मैया का एक विशेषण दे रहे हैं त्यक्वा यष्टिम सुतम भीतम यार्वक वत्सला अर्भक वत्सला ऐसी लीला करने के बाद भी यशोदा के हृदय में अर्भक वत्सला श्रीकृष्ण के प्रति भारी प्रेम है भारी वात्सल्य है ये वत्सला कहकर ये बता रहे हैं कि ये कठोरता केवल दिखावटी है भीतर से मैया के हृदय में अपार प्रेम भरा हुआ है मैया ने हाथ पकड़ के कहा कन्हैया देख छड़ी तो मैंने फेंक दी है पर देख जो जा उखल पर चढ़ के तेने बानरन को माखन खवायाओ ना वाई उखलते आज में तो ही बांधूंगी उखल से क्यों बांधूंगी क्योंकि ये तेरी चोरी में सही होगी है इसलिए इसी से बांधूंगी उखलते आज तो ही बांधूंगी और नहीं तो तू कान पकड़ के क्षमा मांग ले कि बस आज के बाद ऐसी नटखट लीला नहीं करूंगी ठाकुर जी रो तो रहे लेकिन भगवान क्षमा नहीं मांगते क्यों ऐसी ही लीलाएं करने के लिए तो भगवान आए हैं तो कैसे कह दें कि हम लीला नहीं करेंगे अब तो मैया ने ऊखल से बांधने का विचार किया जिस रस्सी को लेती है कमर में लपेटती है रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ जाती है। ये दो अंगुल छोटी क्या है देखिए सत्व और रज तम और रज इन दोनों की निवृत्ति जब तक पूरी तरह नहीं हो जाती तब तक सत्व की स्फूर्ति नहीं होती और जब तक सत्व की स्फूर्ति नहीं होती तब तक प्रेम प्रकट होता नहीं है और जब तक प्रेम प्रकट नहीं होता तब तक भगवान बंधन को स्वीकार करते नहीं है यद्यपि मैया त्रिगुण में नहीं है वो ऊपर उठी भैया क्योंकि भगवान उसके साथ प्रकट होकर लीला कर रहे हैं लेकिन साधकों को शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसी लीला दिखा रहे हैं अभी मैया में दो भाव है बांध दूंगी ये रजोगुण है क्रिया और दंड देकर सुधार दूंगी ये भाव है दंड देने की भावना ये तमोगुण गुण अब मैया बांधते बांधते थक गई शिथिल हो गई मैया तो ठाकुर जी स्वयं ठाकुर जी ने बंधन को स्वीकार कर लिया श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तो न चांतर न बहिर्यश्च न पूर्वम ना पिचापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगत जिस परमात्मा में न बाहर है न भीतर है न आदि है न अंत है जो पहले भी थे बाद में भी रहेंगे ऐसे भगवान को ये सोदा बांधना चाहती है भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया स्वमान सुन गात्राया विश्रस्त कवर स्रज दृष्टा परिश्रमम कृष्ण कृपयासी स्वबंधने मैया के परिश्रम को देखकर मैया की दशा को देखकर भगवान को दया आ गई और भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया